मेरी कान्हा यात्रा भाग आठ लेखक पंकज अवधिया जैव विविधता को धता बताते हुए यूकिलिप्टस को बढ़ावा कान्हा और आसपास के गांव में बड़ी मात्रा में यूकिलिप्टस का रोपण किया जाना है इसके लिए लगातार बैठकें लेकर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे इस विदेशी प्रजाति के को बड़े पैमाने पर लगाएँ कान्हा पहुँचते ही मेरी मुलाकात श्री अमित से हुई जो बफर जून समिति के अध्यक्ष हैं वे अपना एक मोटल चलाते हैं उन्होंने ही इस बैठक के बारे में बताया जैव विविधता से पूर्ण कान्हा नेशनल पार्क के इतने करीब ऑस्ट्रेलियाई मूल के यूकिलिप्टस का रोपण समस्या परे है आम जनता यूकिलिप्टस के बारे में सब जानती है देश जल संकट से गुजर रहा है और हमारे योजनाकार भूमिगत जल के शत्रु को बढ़ावा दे रहे हैं कान्हा की चिड़ियों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं यूकिलिप्टस चिड़ियों के लिए अभिशाप है इसकी पत्तियां जब ज़मीन में गिरती हैं तो देर से सड़ती हैं ज़मीन को सदा के लिए अमली कर देती हैं फिर यूकिलिप्टूकिलिप्टस से निकले एलिलो रसायन अपने आसपास पास गिनी चुनी वनस्पतियों को ही उगने देते हैं यह जाने बगैर कि यूकिलिप्टस कहाना कि किन प्रजातियों को सीधे नुकसान पहुंचाएगा इसे लगाने के लिए बाकायदा बैठकें ली जा रही हैं पार्क में सफारी के दौरान मुझे बताया गया कि पलाश के पौधे बहुत तेजी से जंगल में फैलते हैं इससे कहना नेशनल पार्क के घास के मैदान खतरे में पड़ रहे थे इस कारण पार्क से बड़े पैमाने पर पलाश को छांटा गया पलाश तो भारतीय मूल का पौधा है इसके बहुत से प्राकृतिक शत्रु भी हैं इसके बाद भी वह निर्बाध गति से फैल रहा है यूकीिप्टस के प्राकृतिक शत्रु नहीं हैं यह ऑस्ट्रेलिया से अकेले आया भारतीय वन्य जीव इसकी पत्तियाँ नहीं खाते एक बार उसने कहना जैसे क्षेत्र में कदम रखा नहीं कि इसे फैलने में जरा भी समय नहीं लगेगा प्लास्ट को साफ करने वाले योजनाकार आखिर क्यों यूकिलिप्ट से होने वाले खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं यह समझ से परे है श्री अमित ने कहा कि कागज़ उद्योग की बढ़ती मांग के लिए यूकिलिप्टस की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है एक बड़ी कंपनी ने इसकी खेती के लिए अभियान चलाया है मैंने पूछा कि क्या वे पौध सामग्री ही बेच रहे हैं या निश्चित खरीद के लिए किसानों से लिखित समझौता भी कर रहे हैं उनका कहना था कि अभी तो केवल लगाने की बात है खरीदने पर वे चुप हैं इसका मतलब यही है कि किसानों को छला जा रहा है पर कान्हा और आसपास के गांव में किसान पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं साल के तीन महीने महीनों यानि बरसात में जब पार्क बंद रहता है तो ही वे खेती करते हैं बाकी समय तो पर्यटकों से फुर्सत नहीं मिलती है इसलिए इस बात की संभावना कम है कि किसान इस नई नई योजना को अपनाएं उन्हें खाने के लिए अन्न चाहिए वे यूकिलिप्टस पर शायद ही अपनी हामी भरें श्री अमित ने कहा कि किसानों का इनकार यानी और अधिक बैठकें और और अधिक प्रलोभन क्या कहना और इसके आसपास हो रही इन गतिविधियों की खबर स्थानीय मीडिया को है मैंने जब यह प्रश्न आम लोगों के सामने रखा तो अलग अलग जवाब मिले ज़्यादातर ने कहा कि मीडिया की नज़र टाइगर पर ही होती है क्योंकि टाइगर की खबरें बड़े चाव से पड़ी जाती हैं स्थानीय स्तर इस पर बहुत सी खबरें छपती हैं पर वे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाती हैं कहना में अपनी मनमानी करने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं यही कारण है कि ऐसी गतिविधियां निरंतर जारी है क्रमशाह लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद